भाषा की जरूरत होती है जहां दो हो भीतर तो तुम अकेले ही होते हो अकेले में तो भाषा की कोई जरूरत नहीं होती भाषा की जरूरत होती है जहां दो हो जहां द्वैत हो अद्वैत में तो भाषा का कोई सवाल ही नहीं उठता जहां अकेले हो वहां किससे बोलना किसको बोलना है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 फिर अपनी टाई बांधी, टाई की गांठ ठीक ना लगी थी तो आईने के पास जाके गांठ ठ ठीक की एक मैं आदमी हूँ और एक तुम नामर्द की तरह चिल्लाए भागे जा रहा हो वीणा का वो तो ठीक है लेकिन आप पजामा क्यों नहीं पहने हुए <laughs> वो बिना ही पजामा के खड़े थे जल्दी में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 कम है तो बचाओ बचाने का अर्थ है गति को तेज कर लो सब चीज़ों में गति कर लो सब चीज़ों में गति हो जाती है एक हबड़ाहड़भड़ाहट पैदा हो जाती है एक भीतर तनाव पैदा हो जाता है तुम सदा भागे भागे हो जहाँ हो वहाँ नहीं हो तुम्हें कहीं और आगे होना था वहाँ तुम अभी पहुँचे नहीं हो जब तुम वहाँ पहुँचोगे तम तुम वहाँ नहीं तुम सदा अपने से आगे भागे जा रहे हो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 वो कह रहे हैं कब होगा मिलन रो रहे हैं छाती पीट रहे हैं ये विधि वो विधि कर रहे हैं त्याग तप यज्ञ चला रहे हैं जोगी पड़े वियोग कहे घर दूर है कि घर बहुत दूर है पास ही बसत हजूर तू चढ़त खजूर है और वो तुम्हारे पास ही बैठे हैं और उनको खोजने के लिए आप खजूर पर चढ़ रहे हैं नाहक गिरोगे हाथ पर तोड़ दोगे बहुत से योगी खजूर पर चढ़ के गिरते खजूर पर चढ़ने का मतलब ही गिरने का उपाय करना इसलिए बड़ा प्रसिद्ध शब्द है योग भ्रष्ट वो खजूर पे चढ़ने से होता है कोई जरूरत ही ना थी खजूर पे चढ़ने की और भ्रष्ट होने की सिर्फ योगी ही भ्रष्ट होते तुमने किसी और को भ्रष्ट होते देखा जो जमीन पे चल रहा है वो भ्रष्ट किस लिए होगा वो गिरेगा कैसे खजूर पर चढ़े की अड़चनाई दूर नहीं है परमात्मा खजूर पे नहीं बैठा है कोई पागल नहीं गे खजूर पे बैठे, लेकिन अहंकार को चढ़ने में मजा आता खजूर चढ़ने में खासकर क्योंकि और किसी झाड़ पे चढ़ना आसान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 तो उसने कहा कि फल चाराने के मालूम ही नहीं पड़ते चाराने में इतनी मेहनत और चार आना चढ़ाना दो आना काफ़ी है ऐसा मन न उठा कि दो आना काफ़ी है और पहुँच भी गया अब ऐसी कोई ज़रूरत भी नहीं सुरक्षा की जब फल हाथ में ही आ गए तो उसने सोचा रे मैं तो सोचता था, था पके आधे तो कच्चे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 ऊपर आकाश की तरफ मुंह करके कहा कि हद होगी जरा मजाक भी नहीं समझते अगर फल पा ही होते तो चारा में क्या आठाना चढ़ा देते पर होता है चढ़ने में एक एक चुनौती है और अहंकार के लिए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 पापी भी बंधा है पुण्यात्मा भी बंधा है पापी दुख पा रहा है पुण्यात्मा सुख पा रहा है लेकिन दोनों को अभी उसकी खबर नहीं मिली जो दोनों के पार है दोनों द्वैत में जी रहे हैं भीतर जिसने स्वयं को जाना जिसने साहब को जाना जिसने अपने सलोन्य रूप को पहचाना जिसने अपने निराकार निर्गुण को देखा जिसने अपनी अद्वैत प्रतिष्ठा पाई उसके लिए ना तो कोई पुण्य